त्वया विना रोहिणियान प्रोक्त राष्णस कस्मा मुकुंदो भगवान्तुर्गे ब्रज गा साधवान्त्ता पति व्रजे वसन्कूं मधुपूरिया केशव भ्रातरं भ्रातरम कंसं कंसम मातुरहनम कहते महाराज अभी आप कह चुके हैं नवम में की बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे और फिर आपने देवकी के पुत्रों भी उनकी गणना कर दी तो दूसरा शरीर धारण किए बिना एक पुत्र दो माताओं बेटा कैसे होगा अगर रोहिणी का पुत्र भी बताया और देवकी का पुत्र भी बताया तो ये क्या बात इसका रहस्य बताइए और ये बड़ा स्नेह था नंदुबावासी और जशोदा मैया सिंह का कितना स्नेह रहा तो ये ऐसे अपने स्नेहमय पिता के घर को छोड़कर ये आ, वो ये स्नेह को प्राप्त करने के लिए अपने उस पिता को छोड़ के यहाँ कैसे आ गए या तो कहते हैं भी उनका स्नेह तो पीछे आवेगी बात उनका स्नेह तो मिला नहीं पर यहाँ तो स्नेह दान देने के लिए अवतार हुआ था इसीलिए ब्रज के भक्त मानते हैं कि भवता भगवान के अवतार दो जगह हुए साथ साथ ब्रज में अलग अवतार हुआ और मथुरा में अलग अवतार हुआ ये रहस्य पीछे आगे आएगा तो कहते हैं कि वो अपने पिता वसुदेव जी को छोड़ करके और नंद बाबा के प्रेम को पाने के लिए ये ब्रज में क्यों आ गए और फिर यहाँ आकर के ये थे तो शिरोमणि इनको बार बार कुल का गौरव है ना अपना श्री कृष्ण जो है यदुवंशी श्रीकृष्ण है ना ये प्रश्न को विशेष प्यारे कुल का संबंध है ना यहाँ पर और जो ग्वाले श्री कृष्ण है उनकी बात इतनी नहीं बात इनके मन में आती लेकिन वो आकर्षण उनका रहता बहुत ज्यादा तो यदुवंश सातवताम्पति कहा सातवताम्पति ही यदुवंशियों में जो शिरोमणि है उन प्रभु ने गोपों के साथ नंदा जी के साथ ब्रज में आकर क्या लीला की और फिर मथुरा गए तो मथुरा में जाके क्या क्या लीलाएं आएगी ये सब बताइए और ये भगवान कैसे हैं कि ये सब का शासन करने वाले हैं केशव हैं तो महाराज ये सबका शासन करने वाले जो प्रभु हैं इन्होंने ब्रजमे और मथुरा में रह करके कौन कौन सी लीला की और फिर आज हमने सुना कि उसने कंस को मार दिया और कंस तो मामा होता था माँ का भाई तो कंस को उन्होंने अपने हाथों से क्यों मार दिया मामा कभी मारा जाता है कभी मामा को कोई मारते हैं तो इन्होंने कंस को क्यों मारा ये बताइए इन्होंने कंस को क्यों मारा और इसके बाद ये देह मानुषमाश्रित कति वर्षाणी वृष्णवी येदुपुरिया पत्न कत्यभवन प्रभु ये, ये मनुष्याकार कृपा से मनुष्य बने हुए सचिदानंद भगवान जो हैं ये कितने दिनों तक ये वृष्णि वृष्णुवशियों के साथ यदुपुरी में फिर द्वारिका में मथुरा में रहे और इन्होंने महाराज कितने ब्याह किए इनकी पत्नियां कौन कौन बनी कितनी थी सब ये सब भी बताइए अन्य सर्वम में मुने कृष्ण विचेषतम भक्त मरस सर्वज्ञ श्रद्धाना विस्तृतम फिर कहा महाराज में तो ये मामूली बातें नहीं आपसे मन में आया मैं पूछ गया मेरे में पूछने की योग्यता नहीं है तो जो बातें मैंने पूछी हैं वो तो बताइए ही और जो नहीं पूछी हैं, वे सब बात भी जो भगवान ने लीलाएं की हैं, वे सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। विस्तृतम क्यों सुनाइए श्रद्धा नया यहाँ पर फिर कथा सुनने के अधिकारी का वर्णन करा दिया परीक्षित के मुंह से कि महाराज जो सुनने का अधिकारी उसको आपने किसको तो किसको सुनाएंगे तो महाराज मैं बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहता हूँ मेरा मन इधर ही लगेगा तो बोले तुम खाना पीना भी तो करोगे बीच में बोले महाराज कुछ नहीं दुस्सहा क्षुण मान चकदो तुम विवाधते कि तन मुखा भोजुतम ये बड़ी भारी महिमा कि, कि, कि आपके मुख से मुख कमल से निकला हुआ झरता हुआ मुख कमल से झरता हुआ जो भगवान का सुधा मय लीला रस है अब इतने दिन हो गए ना आपको सुना के और अब असली कथा तक आई ही नहीं तो इसका जब मैं पान करता मृत का तो महाराज मुझे जो भूख प्यास असह्य होती है जिसको आदमी सह नहीं सकता वो भूख प्यास महाराज मुझे जरा भी नहीं सता रहे न मुझे अन्न याद आता है न मुझे पानी याद आता है मैं तो निरंतर और निरंतर कथा रस का पान कर रहा हूं उसी को सुनना चाहता हूँ तो ये जब प्रश्न किया तो हर्ष से भर गए और उपयुक्त श्रोता जब प्राप्त होता है मर्म को समझने वाला तब वक्ता के हृदय में वो सब बातें उदित हो जाती और यहाँ तो भगवान की लीला सुनानी है तो दीक्षित जी की बात सुनकर जरा सी आंख मूंदी सुखदेव जी ने कि तमाम वो लीलाएं उनके सामने आ गई प्रसन्न हो गए सुखुदेव जी ने अपने मन में सोचा कि ये तो बड़ी कृपा की परीक्षा है मुझ पर तो ये ये ग्यारहवेद में, में तो खुले रूप में कहा है नौ उनके मुनियों के प्रसंग में कि जो भगवत कथा में किसी को लगाता है उसके समान उपकारी कोई नहीं है तो सुखदेव जी अब तक जो सुना रहे थे वो तो अलग चीज थी अब ये सीधी सीधी जो भगवान की लीला की बात पूछी परीक्षित ने तो लीला की बात पूछते ही और परीक्षित जी के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी के मन में सारी लीला कथाएं उदित हुआ है उनकी आंखों के सामने भगवान का चरित्र फिल्म के भाती आ गया तो एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैया सती स भगवान विष्णुरातम प्रत्यर्थ कृष्ण कलिकल्म कलिकल शघ्नम व्याहर्त माँ रत भागवत प्रधान सुखदेव तो जी कैसे ये बताए इसमें सूत्र जी कहते हैं सुखदेव जी कहसे है भागवत प्रधान जो भगवत प्रेमियों में सबसे प्रधान हैं जो भगवत प्रेमियों में अग्रगण्य हैं ऐसे जो सुखदेव जी महाराज हैं और कैसे हैं कि वो सर्वज्ञ हैं सब कुछ जानते हैं इस प्रकार के जो सुखदेव जी हैं वे प्रसन्न हो गए और तारीफ करने लगे परीक्षित के उसका अभिनन्दन किया साधुवाद दिया कि वाह वाह वाह ऐसी बात कौन पूछता है संसार में दो ही बातें पूछते हैं जो बड़े बुद्धिमान हैं विवेकवान वो तो आत्मा की बात पूछते हैं और जो विषयी हैं वे भोगों की बात पूछते हैं महाराज कोई अनुष्ठान बताओ जिससे काम चले और नई माया से मुक्त हो जाएं ज्ञान बताओ लेकिन तुमने मृत्यु के निकट पहुंचे हुए अपने को जानते हुए भी लीला कथा की बात पूछी तो तुम्हारे समान भाग्यवान कौन उसको साधु माना आज उन्होंने तो साधुवाद दिया वे स्वयं तो है भागवत प्रधान भागवत प्रधान का ये कथा के रूप में वर्णन करते हैं एकादश में कि कोई ये कहे कि भाई तुमको तीनों लोगों का वैभव देंगे त्रिभुवन विभव है तीनों लोगों का तुमको वैभव देंगे और तुम आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ तो वो कहता नहीं चाहिए इनों लोग के वैभव के लिए बिजवाज क्षण के लिए भगवान को भूलने के लिए तैयार न हो वो भागवत है भागवत प्रधान है तो सुखदेव जी का काम क्या है सुखदेव जी कहीं ठहरते नहीं है यहां सात दिन ठहर गए ये ठहरते नहीं दो बड़े से ज्यादा ठहरे आए राम राम के आत्मा जोड़े बोले अब जाते हैं पर यहां क्यों ठहरे इसलिए कि उनके मन की हो गई कथा सुनाकर उन्होंने सुख दिया शो तो दिया ही सुख प्राप्त किया क्यों सुख प्राप्त किया कि उनको भगवान की लीला का उस समय अनुभव होने लगा उन्होंने भगवान की लीला को केवल कहा नहीं देखा और जो देखकर कहते हैं वही ठीक कह पाते हैं तो सुखदेव जी महाराज ने साधुवाद दिया कि भाई तुम धन्य हो परीक्षित तुमने ऐसी बात की और तुम्हारा हम क्या उपकार माने तुम्हारे समान कौन उपकारी होगा जिसने हमको भगवान की लीला का याद याद दिला दिया यूँ अभिनदन करके उन्होंने उन लीलाओं का प्रारंभ किया उन श्रीकृष्ण के चरित्रों का प्रारंभ किया जो कल कलमसघन है जो कलयुग के कलिमलों को सर्वथा जो नाश करने वाले हैं धो डालने वाले हैं कलमशों को धो डालने वाले जो भगवान के चरित्र हैं उनका उन्होंने प्रारंभ किया प्रारंभ करते सुखदेव जी ने कहा सम्यक देवशिता बुद्धिस्तव तो राजर्श सत्तम वासुदेव कथायाज्जाता नष्ठ की रहती है ये बड़ी सुंदर बात कही भाई राजर्षि सत्तम जैसे मुनि सत्तम था मुनि सत्तम यहाँ का राजर्षि सत्तम राजा ही नहीं राजर्षियों में भी सत्तम राजर्षि राजर्षि सत्त राजर्षि सत्तर राजर्षि सत्तम जो ऋषिवत जो राजा ब्रह्म के तत्व को जानता है वो राजर्षी है ब्रह्म के तत्व को जो जानता है वो राजर्षी उसको ऋषिपद प्राप्त हो गया राजा होते हुए ऋषि और जो संबंध युक्त मानता है वो सप्तम है तो इस कृष्ण से संबंध युक्त भी पूरा वो संबंध अभी इन्हें अनुभूत तो नहीं हुआ पर संबंध वत तो मानते हैं ना अपने को कि हम श्रीकृष्ण के संबंधी हैं हमारे वो पितामय जो थे उनके मामा के लड़के रहे अपने रहे हमारा संबंध उनसे है और भगवान हैं ही तो भगवान हमारे संबंधी हैं इस प्रकार मानने वाले जो हैं सुखदेव नहीं ये परीक्षित इसलिए वो राजर्ष सप्तम है राजर्षियों में वो सत्तर, सत्तर नहीं सप्तम है राजर्षियों में उत्तम से उत्तम से उत्तम जो हैं वो हैं तो कहते हैं कि हे है राजर्ष तो राजर्षियों में उत्तम कौन अर्थात जो भगवान की लीला कथा के रसिक एक शब्द में यो कहे भगवान की लीला कथा श्रवण करने के लिए जो रसिक है वो है राजर्षि सत्तम ये तो महाराज राजाओं के यहाँ तो नमाल कितने कितने दूसरे गान चलते हैं संगीत चलते हैं मुजरे चलते हैं भगवान की बात सुनने की रसी कौन हूँ वहाँ तो विषय विषय तमाम रहते हैं तो विषयों में फंसा हुआ कोई मनुष्य यदि विषय रस से अपने को मुक्त करके भगवत रस में नियुक्त हो जाए तो उसके समान उत्तम कौन है तो परीक्षिता सब कुछ छोड़कर भगवत कथा रस के रसिक बनकर यहां विराजमान हैं और वो निश्चय पूर्वक कहते हैं कि आप कथा सुनाई तो सम्यक व्यवसिता ये सम्यक व्यवसाय जो है ना इसकी गीता में बड़ी व्याख्या है भगवान ने कहा कि महापापी भी क्षण भर में धर्मांतमा होकर मेरा भक्त बन सकता कैसे सम्यक विभसितो हिसा अपिचे सुदूरा चारो भजते मां मनन्या भात साधु रतव्य सम्यक विभसितो हिसा महान पापी था महान पापी और वो पापी साधु हो गया और फिर धर्मात्मा हो गया भक्त बन गया क्यों कि उसने सम्यक व्यवसाय किया उसने अपनी धारणा में केवल भगवान को बैठा लिया भगवान के सिवा किसी और उसकी वृत्ति रही नहीं भगवान के शरणागत हो गया तो ये जब तक भगवान के साथ संपर्क नहीं जुड़ता मनुष्य का तब तक पुण्यात्मा भी पापी है क्योंकि उसका भी जो निश्चय है वो सम्यक नहीं है लेकिन महापापी भी अगर भगवान के शरणागत हो गया तो उसका जो निश्चय वो सम्यक है वो प्रकाश में आ गया अंधकार से उसके पाप रहेंगे नहीं तो ये कहते हैं कि जो तुम्हारी बुद्धि है राजर्षि सप्तम परीक्षित ये बड़ी सुंदर है तुम्हारा जो ये निश्चय है ये बड़ा सुंदर है बड़ा आदरणीय है तुम धन्य हो तो बोले ये ऐसी कौन सी बात हो गई महाराज बोले यज्ञाता नैष्ठ की रति वासुदेव कथाया थे ये कोई मामूली बात है क्या भगवान वासुदेव की कथा में जिसके द्वारा तुम्हारी नैष्ठ रति हो गई अमृरती होना बड़ा मुश्किल रुचि होना बड़ा मुश्किल रति की बात तो अलग है तीन तरह के साधन होते हैं अभ्यास रुचि और रति अभ्यास में रूखापन है रुचि में स्वाद आता है पर जब स्वाद ना आए तो रुचि नहीं रहती रुचि हमेशा नहीं रहती और रति चित्त को आसक्त कर देती है एकमात्र वही रति रह जाए इसको कहते हैं निष्ठगी रति तो कहते हैं कि तुम जो हो तुम्हारी बुद्धि का जो निश्चय है उसने क्या किया कि तुम रुचि से तो आगे बढ़ी गए भगवान की लीला कथा के श्रवण में जो तुम्हारी प्रीति हो गई ये मामूली बात नहीं ये भगवान में प्रीति की अपेक्षा भी लीला रस के श्रवण में जो प्रीति है वो अधिक महत्व की मानी गई एक आदमी भगवान से प्रेम करता है और एक आदमी भगवान की लीला कथा से प्रेम करता है इन दोनों में कौन उत्तम है बुद्धि चकरा जाती है भगवान कहते हैं कि जो मेरी लीला में प्रीति करता है वो मुझसे प्रीत करने वाले से उत्तम है अरे प्रीति तो करे तो इसे कोई तो उसके चरित्र में प्रीति नहीं हो उसकी लीला में प्रीति नहीं हो उसके लीला श्रवण में प्रीति नहीं हो तो वो प्रीति अधूरी प्रीति है बल्कि लीला सुनने को प्राप्त होती रहे और मुक्ति न हो कोई बात नहीं तो ऐसा कहा है कि जब भगवान की लीला कथा होती है वहां भक्त तो आते ही हैं, तो भगवान छिपकर आया करते हैं चौड़े में तो अपनी बात आप सुनना चाहते नहीं तो छिप के उनके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं भक्तों के और रस लेते रहते हैं तो जगन्नाथ जी टूटे क्यों हो गए ये, ये कथा आती है कि लीला कथा सुनने गए और नहीं मिली तो वो गलित हो गए और गलित हो करके फिर वो वैसे के वैसे, वैसे काठ बने, बने रह गए लीला बंद हो गई काठ के काठ बन गए आधा ही बना आधा हाथ बना बने रह गए मुंह वैसे चिपटा रह गए ऐसा वैष्णव लोग कहा करते हैं जगन्नाथ जी के उद्भव की कथा तो जहाँ लीला कथा होती है उसमें भगवान की रति होती है तो लीला कथा में जिसकी नष्ट की रति है उसके समान भाग्यवान कोई नहीं तो साधुवाद करते हुए ये कहते हैं कथा की महिमा सुखदेव जी की भाई भगवान जो सबके आराध्य हैं, हृदय आराध्य जो हैं, भगवान वासुदेव उनकी लीला कथा श्रवण करने में जो तुम्हारी सुदृढ़ प्रीति हो गई, नैष्ठ रति हो गई, ये बड़ी ऊंची चीज है तो तुम राजन सत्तम हो तो बोले बो, बोले बोले महाराज अभी हमने कथा सुनी तो नहीं बोले सुनने की तुमने इच्छा तो की ना कथा सुन ले उसकी तो बात अलग है कहते हैं कि ये कथा के संबंध में जो प्रश्न होता है ये प्रश्न ही वक्ता प्रश्नकर्ता श्रोता के अनुप्त कर देने वाला है वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति वक्तारम पृछक श्रोतीस्त पाशिलम्ब यथा जैसे गंगा जी का जल भगवान का चरणामृत वो भी पादशल्य है पादशल्य का दो अर्थ है जो भगवान के चरणों से निकली वो गंगा और भगवान के चरणों को धोकर जो बना वो पाद जल, पादशल चरणामृत ये जैसे सबको उपयुक्त करने वाले इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की कथा के संबंध का जो प्रश्न है वो प्रश्न करने से ही प्रश्नकर्ता वक्ता और श्रोता तीनों पवित्र हो जाते हैं क्यों पवित्र हो जाते हैं कहते हैं भगवान लीला मन में उनके सुनने के मन में आती है प्रश्न करने वाले के और जो बढ़े थे सुनने वाले पास उनके भी मन में आ जाती है श्री कृष्ण की कथा और वक्ता कह तो आती ही है तो जहां श्री कृष्ण मन में आए, वहां जगत निकला तो अपवित्रता सारी इस जगत में है ना? तो भगवान की कथा का प्रश्न जिसने सुन लिया जिस बक्ता ने सुन लिया जिस श्रोता ने सुन लिया वे भी तमाम पवित्र हो गए तो इस प्रकार से उन्होंने कथा की महिमा कही महिमा कह करके अब कथा का प्रारंभ करते हैं भगवान का अवतार क्यों हुआ